नमस्कार मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो और मुस्कराते रहो नमस्कार आप सुंदर रिडोम नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज मुंबई से विशेष हमारे साथ डॉक्टर्स फैमिली आ गई हैं और मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगा और हमारे साथ है डॉक्टर प्रवीण सोगटिया जी उनके साथ में डॉक्टर स्वप्निल सोगटिया तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष प्रोग्राम में तो मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रवीण सोक्टिया जी को जोड़ना चाहूँगा आप सभी के साथ डॉक्टर प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप बहुत ही अच्छे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है अच्छा अच्छा आ, ये जो इंडिया दी हरबिंजर ऑफ वर्ल्ड पीस ये जो उनका जो थीम है ना काफी काफी अच्छा है हुँ, और हुँ। जो ब्रह्म माउंट आबू में जो ये लोग जो मैनेज कर गए इतनी पब्लिक गैदरिंग को मैनेज करना it is not an uh, it is not an easy job hmm. but the uh, it is very smoothly arranged and i have gone to every each and every sessions of them it is excellent job they are doing it and world peace ka ye jo apna india ka jo theme hai kya world peace ko leke india india po gaye world mein peace ko leke chal gayi hai means india peace ka ek symbol hai kya peace hona hi chahiye ji ji ji डॉक्टर uh, प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ग्लोबल समिट के बारे में बताने के लिए और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए बॉम्बे में आप करते क्या हैं मैं मैं स्पेशली मैं डेंटिस्ट हूँ हाँ जो यहाँ पे मैं ब्रह्म कुमारी के लिए आया हूँ और ये देखने आया हूँ कि ये जो आ, प्रोग्राम है किस तरह से किया जाता है क्या किया जाता है मैं खुद स्पेशल ओलम्पिक में भी पार्ट लिया हूँ स्पेशल ओलम्पिक का मैं क्लिनिकल असिस्टेंट कह चुका हूँ पूरे बॉम्बे का मैं असिस्टेंट क्लिनिकल डायरेक्टर था जो स्पेशल चिल्ड्रन को लेके ही काम करता है स्पेशल चिल्ड्रन का जो ओलम्पिक होता है वो बच्चों को हम लोगों ने स्क्रीनिंग किया था नियर अबाउट ऑल ओवर इंडिया से हम लोग ने सेवेंटी फाइव को स्क्रीनिंग किया था अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत सुंदर और आपका मेडिकल फील्ड में कैसे कोई स्टोरी है आने का या कुछ और चीज़ें ये ये तो तो अभी आप लोग जो आए आए हुए जी ये जी तो हुए हैं हैं टोटल के हिसाब से पे हाँ। उन्होंने बोला हुआ इट इज माई प्लेजर टू अटेंड मेडिकल कैंप हो गई है बिल्कुल बिल्कुल चलिए डॉक्टर प्रवीण जी बहुत ही अच्छा लगा आपकी भावनाएं आपके विचार जिस तरह से आप विशेष डॉक्टर होने के साथ साथ आप सोशल वर्क में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं और जो स्पेशली चैलेंज बच्चे हैं उनका जो पूरा क्लिनिकल जो पार्ट रहा वो आपने देखा और उसका ओलंपिक जो है आ, उसमें आपने हिस्सा लिया है तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि एक यूनिक थीम लेकर काम हो रहा है और पूरा ब्रह्मकुमारी जो है इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है स्मूथली तो ये भी देख आपको बड़ा अच्छा लग रहा है तो थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको आपके आने वाले समय के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए थैंक यू सो मच थैंक आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं तो मैं चाहूँगा प्रवीण जी मुंबई में रहते हो तो गीत तो सुनते ही होंगे और मैं चाहूँगा कि कोई एक गाना जो आपको अभी इस मौके पर याद आ रहा हो एक लाइन गुनगुना दीजिए मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगता है एक प्यार का नगमा है मोजो की गवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है चलिए मित्रों बहुत ही अच्छा लग रहा है डॉक्टर प्रवीण जी के लिए अगला गाना उनके लिए खास ये गाना आप सुना है, बन, FM, सुन रहे हैं रीड मॉज बन सुनते रहो मस्कते रहो एक उम्र चुरानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार, प्यार be <laughs> पल का छाकर ढले जाना है परछया रह जाती रह जाती निशानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मैं अभी जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर स्वप्निल जी को डॉक्टर स्वप्निल बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप जी शुक्रिया जी बहुत अच्छे हूँ आप कैसे हो बस बस मैं भी बहुत अच्छा हूँ आप लोगों को देख हमें बहुत खुशी मिल रहा है और मैं चाहूँगा कि आप मेडिकल फील्ड में आपका रुचि पहले से था डैडी हैं करके या आपका खुद का रुचि था इसलिए आप इस फील्ड में आए दोनों चीज़ों के लिए हाँ कह सकते अच्छा <laughs> <laughs> रुचि बनते बनते बचपन में सब फील्ड को बहुत पास से देखते हैं तो उसमें रुचि आ ही जाती बिल्कुल बिल्कुल और रुचि मुझे ज़्यादा स्पोर्ट्स में भी थी तो दोनों चीज़ें बैलेंस आउट करके इसमें ज़्यादा रुचि आई तो अच्छा <laughs> अच्छा आ गए <laughs> बहुत बढ़िया अगर डॉक्टर नहीं होते तो कम से कम स्पोर्ट्स पर्सन जरूरत है <laughs> क्या बात है तो अच्छा मैं एक और बात पूछना चाहूँगा मुंबई में आज के समय में एक टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रहा है मतलब फास्ट नए चीज़ें आ रही तो डेंटिस्ट फील्ड में टेक्नोलॉजी को लेकर आप क्या सोचते हैं क्या क्या बदलाव आए हैं डैडी के टाइम पे जब आप बच्चे थे तो उस समय डैडी कैसे काम करते थे और आज आप जो है किस तरह से काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताइए चेंज वाइज मैं ये बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल चेंजेस है वो बहुत मिनिमल है लेकिन जो कोई कोई चेंजेस है वो ड्रास्टिक चेंजेस भी है फॉर एग्जांपल जैसे पहले पेशेंट सब आते थे और नॉर्मल इम्प्रेशन लेने के लिए भी पहले मटेरियल ऐड करना पड़ता था मिक्स करना पड़ता था लोड करना पड़ता था फिर तब जाके एक इंप्रेशन आता था अभी की टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है कि सिर्फ स्कैनिंग पर भी हम इंप्रेशन ले सकते सो टेक्नोलॉजी वाइज डेंटिस्ट्री बहुत ही आगे चले गया है येस yes, तो पहले जब आते थे लोग बोलने के लिए कि हमारे पास दांत नहीं है तो हमको खाने में प्रॉब्लम हो रही है ये हो रही है वो हो रही है अभी की टाइम की जनरेशन और डेंटिस्ट्री इतनी आगे चली गई है कि हम इम्प्लान्स से लेके कॉस्मेटिक से लेके सब कुछ एक पेशेंट का फेस ही पूरा चेंज कर सकते हैं उनकी स्माइल पूरी चेंज कर सकते हैं सब कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं जी जी डॉक्टर सपनिल मैं चाहूँगा कि जैसे ट्रस्ट की बात आपने कही तो पूरे परिवार मिलके एक बहुत ही प्यारा सा ट्रस्ट चला रहे हैं जिसमें खास करके कैंसर पेशेंट का सर्वाइव के लिए आप हेल्प कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा एक दो एग्जांपल्स दीजिए ऐसे so हमारा जो ट्रस्ट है दिव्याजोत फाउंडेशन ट्रस्ट जी जी तो so उसमें हम लोग जो कैंसर पेशेंट्स हैं उन जिन्हों जिनके पास ट्रीटमेंट करने की इतनी क्षमता नहीं है फाइनेंशियली उनको हम लोग हेल्प करते हैं ताकि वो उनका ट्रीटमेंट कर सकें दैन देर जो अंडर डेवलप्ड स्टूडेंट्स हैं जिनके पा फाइनेंशली प्रॉब्लम होती है उनको हम पढ़ने में हेल्प करते हैं हमारा सरस्वती पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट भी है mm -hmm. जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स uh, को uh, कम से कम अमाउंट में एडमिशन करा देते हैं और उनका फ़ीस भी ट्रस्ट के थ्रू मैनेज uh, करते, करते अच्छा, थे. अच्छा. थे. बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया स्वप्निल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को बच्चों को पढ़ने के लिए एजुकेशन में हेल्प करते हैं और जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट में आप हेल्प करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद पूरे परिवार को कि ऐसा एक यूनिक चीज़ आप कर रहे हैं प्रोफेशन के साथ साथ तो मैं चाहूँगा कि आपका जो हॉबीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए अभी हॉबीज़ तो <laughs> मेरे काफ़ी अलग अलग टाइप के हैं तो संडेज़ के दिन मैं ट्राई करता हूँ कि ट्रैक पे चले जाए कहीं अच्छा। कुछ नया एक्सपीरियंस कर ले अ, और अ, different different days डिटिफर मैं फ्री रहा तो मोस्टली आपको किचन में दिख जाऊंगा कुछ ना कुछ अच्छा? और दिन में कुछ टाइम मिल गया तो एक हाथ गीत हमारे श्रोता मित्रों को जरूर सुनाइये राजस्थान गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं गुजरात के लोग के लिए एक गीत दो लाइन गा सकूंगा तो बिल्कुल करूँगा Wahalam, aone, aone, wahalam, aone, aone. Maandi chelavni bhavai, ota thayya, ra thayya, ta thayya, thay ta thayya, thayya ta thayya, thayu. Thank you. <laughs> चलिए स्वप्न जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है और आशा करता हूँ हमारे सभी राजस्थान गुजरात के लोगों को जो है ये गीत पसंद आया होगा और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज हमारे युवा साथियों को क्या बताना चाहेंगे जो अपने करियर को फ्रेम करना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में या डेंटिस्ट में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है क्या चैलेंजेस हैं चैलेंजेस के तौर में ये बोलना चाहूँगा कि जो आपकी एग्जाम्स हैं उनके लिए पढ़ते रहिए बिल्कुल और आ, लाइफ में एग्जाम्स आती रहेगी हर एग्ज़ाम को आप सीरियसली लेना एग्ज़ाम तो दे देना बट उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है आपका लाइफ आपको कहाँ पे लेके जाती है वो आपको कुछ पता नहीं है आप कभी कभी सोचते हो कि आपको एक रस्ते जाना है बट आपकी डेस्टनी वहाँ जा ही नहीं रही होती है वो आपको और कहीं ऊपर लेके जाना चाहती है तो आपके कभी कभी जब ड्रीम्स सक्सेसफुल नहीं होते तो बुरा नाम मानिए हो सकता है आपके लिए कुछ ज़्यादा ईश्वर ने अलग से कुछ सोच के रखा हो <laughs> बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया है और मुझे लगता है कि हमारी युवा साथी जब भी आप अपने करियर को फ्रेम करना चाहते हैं किसी फ़ील्ड में डॉक्टर बनना चाहते हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे चैलेंज यही है कि आप अच्छे पढ़ाई करो अच्छे नंबर में पास हो जाओ तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारे होते हैं लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है और दिल से पढ़ाई करो तो सब कुछ हासिल होगा और नहीं भी हो तो एक हिडन सीक्रेट ईश्वर ने आपको रखा होगा उसकी तरफ आप ज़रूर ध्यान दें क्योंकि कई बार होता है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं होती हैं तो हम बहुत कुछ करते हैं मेहनत करते हैं डॉक्टर नहीं बन पाए तो नर्वस नहीं होना हमें हमें एक पॉजिटिव साइड की तरफ देखना ज़रूर है तो आइए मैं फिर से डॉक्टर प्रवीण जी को जोड़ना चाहूँगा प्रवीण जी मैं चाहूँगा कि आप मुंबई में काफ़ी लंबे समय से हैं तो मुंबई का लाइफस्टाइल और अभी का यहाँ जो अभी आए हैं शांतिवन में तो रात और दिन का शायद डिफरेंस देख रहे होंगे आप तो थोड़ा सा बताइए मुंबई का लाइफस्टाइल के बारे में मुंबई का लाइफस्टाइल स्टाइल सुबह हुआ नहीं तो सब भाग गए सब भाग गए और सब भाग गए <laughs> दिन कहाँ ख़त्म हो जाता है किसी को पता नहीं चलता है जी यहाँ पर हम क्या है वो भाग की लाइफ से काफ़ी दूर आ गए तो यहाँ पर सब एक शांति है हाँ बाबा की कृपा से सब शांत है यहाँ पे तो टोटली तो अलग लाइफ है यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल आ, और मेडिटेशन होना बहुत जरूरी है क्योंकि माइंड को पीस वो मेडिटेशन से ही मिलेगा बाकी क्या है बाकी लाइफ में कितना भी भागो भागो भागो बट वो शांति नहीं मिलने वाली है इट इज अवर एंडिंग प्रोसेस बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे सभी लोग सुन रहे हैं राजस्थान गुजरात के लोग और महाराष्ट्र के लोग इंटरनेट से सभी लोग सुन रहे हैं तो उन सभी को एक मैसेज के तौर पे एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे मैं बोलता हूँ लाइफ में एक बात हो भी सभी लोगों ने ब्रह्म कुमारी आना चाहिए अच्छा तो उससे क्या होगा मीन्स क्या अपने अंदर अंदर जो अपनी खुशी है इंटरनल इंटरनल सोल को हैप्पी रखने के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है बिल्कुल क्योंकि क्या है अपन बहुत कुछ करते हैं लाइफ में बहुत कुछ करते हैं बट कहीं पे भी कहीं तो भी अपना एक स्टॉप होना चाहिए हुँ, हुँ, और ये पीस आपको मींस मेडिटेशन से ही मिलेगी अपने को अपने आप को जानने का जो अपन क्या है अंदर वो जानने के लिए आपको खुद को मेडिटेशन करना पड़ेगा उसके बिना क्या होगा आप दौड़ते हो दौड़ते हो उसका कोई एंड ही नहीं है बिल्कुल बिल्कुल सत्तर साल का आदमी भी दौड़ता है और पच्चीस साल का लड़का भी दौड़ते रहता है तो वो वो क्यों दौड़ता है कहाँ दौड़ता है क्यों ये कह कुछ किसी को पता नहीं है खाना तो दो ही रोटी है दो ही रोटी है <laughs> तो वो एक पीस ऑफ माइंड तो होना चाहिए बिल्कुल अपने आपको पकड़ना सीखो मींस बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर प्रवीण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ कि हमारे सभी श्रोता मित्र आपको सुनकर कहीं ना कहीं अंतरदृष्टि कर रहे होंगे अपना चिंतन कर रहे होंगे कि डॉक्टर ने जो बात कहीं सचमुच सही कहा है तो कही कहीं ना कहीं हमें जो है एक बार तो खुद के लिए ब्रेक देना ब्रेक देना जो दौड़ तो चलती रहेगी कल मरना है तो आज भी दौड़ ही रहे हैं सही बात है इसीलिए आपको थोड़ा एक बार जो है अपनी लाइफ में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है तो चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि आप सभी आज के सेशन में जिस तरह से हमने बात की डॉक्टर स्वप्निल से डॉक्टर प्रवीण जी से कहीं कही ना कहीं उनकी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे ज़रूर अप्लाई करें अपने लाइफ में और उसको प्रैक्टिस में भी लाएं जैसे कि जिनको नीड है उन लोगों को हेल्प करना है और ये करते हमें खुशी मिलती है दूसरों को अगर हम हेल्प करते हैं तो हमें ईश्वर हमेशा हेल्प करते ही रहते हैं तो इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा सा एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ सुनते रहो मुस्करा रहो